श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ इक्कीस इकतीस अगस्त अठारह सो पचासी पूर्ण आदि भक्तों को उपदेश पूर्ण मास्टर आदि भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं रात के आठ बजे होंगे सोमवार श्रावण की कृष्णा ष्ठी है इकतीस अगस्त अठारह सो पचासी श्री रामकृष्ण अस्वस्थ रहते हैं गले की बीमारी का वही हाल है परंतु दिन रात भक्तों के लिए शुभ कामना और ईश्वर चिंतन किया करते हैं कभी कभी बालक की तरह विकल हो जाते हैं परंतु वह थोड़ी देर के लिए उसी क्षण उनका भाव बदल जाता है और वे ईश्वर के आनंद में मग्न हो जाते हैं भक्तों के प्रति स्नेह और वात्सल्य के आवेश में पागल रहते हैं दो दिन हुए पिछले शनिवार की रात को पूर्ण ने पत्र लिखा है मुझे खूब आनंद मिल रहा है कभी कभी रात को मारे आनंद के आंख नहीं लगती श्री रामकृष्ण ने पत्र सुनकर कहा सुनकर मुझे रोमांच हो रहा है उसके आनंद की वह अवस्था बाद में भी जो की त्यों बनी रहेगी अच्छा देखो तो जरा पत्र पत्र को हाथ में लेकर उसे मरोड़ते दबाते हुए कह रहे हैं दूसरे का पत्र मैं नहीं छू सकता पर इसकी चिट्ठी बहुत अच्छी है उसी रात को वे जरा सोए ही थे कि एकाएक देह से पसीना बह चला पलंग से उठकर कहने लगे मुझे जान पड़ता है कि यह बीमारी अब अच्छी ना होगी यह बात सुनकर भक्त सब चिंता में पड़ गए श्री माता जी श्री रामकृष्ण की सेवा के लिए आई हुई हैं और बहुत ही एकांत में नौबत खाने में रहती हैं वे नौबत खाने में रहती हैं यह बात किसी भक्त को भी मालूम न थी एक भक्त स्त्री गोलाब माँ भी कई दिनों से नौबत में रहती है वे प्रायः श्री राम के कमरे में आती और दर्शन कर जाया करती है श्री राम उनसे दूसरे दिन रविवार को कह रहे हैं तुम बहुत दिनों से यहाँ पर हो लोग क्या समझेंगे बल्कि दस दिन घर में भी जाकर रहो मास्टर ने इन सब बातों को सुना आज सोमवार है श्री राम अस्वस्थ हैं, रात के आठ बजे होंगे श्री राम छोटे तखत पर पीछे की ओर फिरकर दक्षिण की ओर सिरहाना करके लेटे हुए हैं संध्या के बाद मास्टर के साथ गंगाधर कलकत्ते में आए वे उनके पैरों की ओर एक किनारे बैठे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण दो लड़के आए हुए थे एक तो शंकर घोष के नाती का लड़का है सुबोध और दूसरा उसी के टोले का एक लड़का छिरोध दोनों बड़े अच्छे लड़के हैं उनसे मैंने कहा मेरी तबीयत इस समय अच्छी नहीं फिर मैंने तुम्हारे पास आकर उपदेश लेने के लिए कहा उन्हें जरा देखना मास्टर जी हाँ मेरे ही मोहल्ले में वे रहते हैं श्री रामकृष्ण उस दिन फिर देह से पसीना निकला और नींद उचट गई यह क्या बीमारी हो गई मास्टर जी हम लोगों ने एक बार डॉक्टर भगवान रुद्र को दिखलाने का निश्चय किया है वे एम पास बड़े अच्छे डॉक्टर हैं श्री रामकृष्ण कितना लेगा मास्टर दूसरी जगह 20-25 रुपये लेते हैं श्री रामकृष्ण तो रहने दो मास्टर जी हम लोग अधिक से अधिक चार या पाँच रुपये देंगे श्री रामकृष्ण अच्छा इतने पर ठीक करके एक बार कहो कृपा कर उन्हें चलकर देखिए जरा यहाँ की बात क्या उसने कुछ सुनी नहीं मास्टर शायद सुनी है एक तरह से कुछ भी ना लेने के लिए कहा है परंतु हम लोग देंगे क्योंकि इस तरह वे फिर आएंगे श्री राम कृष्ण डॉक्टर को ले आओ तो और अच्छा है दूसरे डॉक्टर आकर करते ही क्या हैं घाव दबाकर और बढ़ा देते हैं रात के नौ बजे का समय है श्री राम सूजी की खीर खाने के लिए बैठे खाने में कोई कष्ट नहीं हुआ इसलिए हंसते हुए मास्टर से कह रहे हैं कुछ खाया गया इससे मन को आनंद है